संक्षिप्त महाभारत वन पर्व किरमीर वध की कथा वैश्व जी कहते हैं जिनमें जय मैत्र मुनि के चले जाने पर राजा धित्राष्ट ने विदुर जी से पूछा विदुर भीमसेन से किरमीर राक्षस की भेंट कहाँ हुई तुम मुझे किरमीर वध की कथा सुनाओ विदुर जी ने कहा राजन पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है राजन जिस समय पांडव जीवे में हार कर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए उस समय लगातार तीन दिन तक चलते ही रहे जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर कर राक्षस खड़ा हो गया वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था भुजाएँ लंबी थी और दाढ़ी भयंकर आंखें लाल लाल सिर के खड़े खड़े बाल मानो आग की लपटें हो वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता गर्दना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे आंधी चलने लगी धूल से आकाश आच्छादित हो गया द्रौपदी ने तो उसके दर्शन मात्र से बेहोशी हो गई उसकी यह चाल देख कर ने रक्षोंध्र मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी उसी समय किरमीर राक्षस भयावनी वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया पांडवों का परिचय जानकर किरमीर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिबा का मित्र हूं। इसी भीमसेन ने उनको मारा है इसलिए आज अच्छा अवसर मिला इसे मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर फेंक दिए भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया इसके बाद दोनों में भयंक वृक्ष युद्ध हुआ जिससे आस पास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए भीमसेन ने हाथी के समान झट झपट कर राक्षस को अपनी बांपों में बांध तो लिया अवश्य परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया तदनंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबा गला घोट दिया उसका शरीर ढीला पड़ गया आँखें निकल आई इस प्रकार किरमीर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई अब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया इस प्रकार विदुर जी से किरमीर वध की बात सुनकर राजा धित्राष्ट्र उदास हो गए और उन्होंने लंबी सांसें ली।